कहीं कहीं उसको तीन सूत्रों को धर्म के तीन सूत्र कहते हैं और कहीं कहीं तीन सूत्रों को तीन देवताओं का तीन सूत्र कहते हैं और जब तीनों देवता मिलकर के एक जगह में ईश्वर रूप हो गए तो उसकी जो गांठ बन गई वो ब्रह्म बन गई इस प्रकार से उसमें देवता तो तक तो पहुँच करके फिर ईश्वर और ब्रह्म तक तो पहुँच गए इस प्रकार से जनबू जो धर्म का और परमार्थ का सूचक है तो उसको भी भगवान इसलिए धारण किए हुए है के छत्री होने के नाते उनको यज्ञोपवी धारण करना चाहिए उसी प्रकार से धारण किए हुए हैं और उनका स्मरण करेगा जो व्यक्ति भगवान का तो उसको भी प्रीति होगी स्वयं भी जनेू धारण करने की इच्छा रखेगा उसके मन में आएगा कि हमें भी इसी प्रकार के तो यज्ञोपवीत धारण करना हमारा भी धर्म है उसे स्वीकार करेगा इसलिए जब जने महा छवि देई और कर्मुद्रिका चोरी चितेही और हाथ में एक अंगूठी भी पहने हुए वैसे बता तो बता दिया भाव विशाल विभूषण सुंदर तो भावों के तो अलग आभूषण बता दिए यहाँ बताया कि उनके हाथ में अंगूठी पहने गए अंगूठी पहनने के कई प्रयोजन होते हैं। एक आभूषण भी है कहीं कहीं किसी के होते हैं मंगल मध्यम होते तो भी अंगूठी पहना दी जाती किसी उसमें लगा करके किसी मोती हीरा कोई लगा करके उसमें पहना लेते हैं यहाँ पर जो अंगूठी पहने हुए है वो विवाह की अंगूठी है इस समय वो इनको पहनाई गई है भगवान धारण किए हैं इसलिए विशेष इस रूप से मुद्रिका की तरफ ध्यान दिया जाए राजा लोग मुद्रिका धारण करते हैं तो मुद्रिका उसको कहते हैं मुद्रिका के माने है मुहर। जैसे आजकल स्टैंप लगा दिया गया है वैसे तो राजाओं की अंगूठी में उनका नाम लिखा रहता था या राज्य का नाम लिखा रहता था तो वो अगर राजा कहीं दूसरी जगह पहुँच जाए में पहुँच जाए कोई तो उसमें उसकी अंगूठी देखकर बचान सकते थे राजा है या राजा जब आदेश देता था लिख करके कहीं किसी को तो उसके ऊपर अपनी अंगूठी की छाप लगा दी अंगूठी की छाप को मैंने मोर लगा मुद्रिका लगाई तो राजा की मुद्रिका का एक प्रयोजन तो इस प्रकार का दूसरा प्रयोजन ज्योतिष का तीसरा प्रयोजन आभूषण का और यहाँ भी आभूषण का वैवाहिक आभूषण के रूप में मुद्रिका धारण किए गए चोर चुके लिए कहते को चुरा लेने वाली मैंने बहुत आकर्षक है मैंने उसको देख करके चित्र वही लगा रह जाए मुद्रिका को देखते देखते ही रह जाए मुद्रिका को <coughs> भूल जाए और अपने शरीर को भूल दुनिया को सब ऐसे मुद्रिका भगवान की सोहत सब साधे अब याद बता दिया की बात ये समय भगवान राम जाए मुद्रिका क्या, क्या जो धारण किए क्यों धारण किए हुए हैं क्योंकि बिहार के सब साज समाज समारे वर्ग को जिस प्रकार से सजा दिया जाता है वस्त्रों आदि उसी प्रकार ऐसी भगवान सब ये धारण करे उर् आयत उजे और कहते हैं उर् आयत मे उनका हृदय बक्ष विशाल बक्ष है और आभूषण राजे उसके ऊपर भी आभूषण है मालाएं पहने हुए की माला पहने हुए बक्ष के ऊपर भ्रभु की चरण चिन्ह भी उनके बना हुआ उनके जो वो जो वन माला धारण किए हुए हैं अनेक खुशबू की माला अनेक प्रकार की मालाएं जो है हो भगवान अपने हृदय में धारण किए हुए हैं तो वो भी कहते हैं कि वो आयत उषण राजे राजे बहुवचन में मैंने उभूषण हृदय के गले में कई प्रकार के आभूषण कई प्रकार की मालाएं पहने हुए हैं इसलिए वो बड़ी सब सुंदर लग रहे हैं और पियरों पर का यहाँ पर ये नहीं दिखाई की भगवान राम जो है वो कुर्ता पहने हुए हैं ऊपर से कोट पहने हुए है बंद कॉलर का कोट पहने हुए है ये है, जो है। भगवान जो है उसी प्रकार से धोती पहनते है लेकिन ऊपर शरीर में जो वो ऊपरना पीटा बोल देते हैं वो भी पीता कैसे किए हैं पियर उपरना पीले रंग का ऊपरना है काका सोती तो मैंने एक तरफ कंधे में डाले हुए दूसरी तरफ बगल के नीचे से लपेटा हुआ है इस प्रकार से। वो ओढ़े हुए नहीं है बल्कि लपेटे हुए इस प्रकार से बगल के नीचे ऐसी कंधे के ऊपर डालते हैं जिससे काका सोती कहते है तो पियर उपरना उपरना और ऊपर ही धोती जो गई नीचे के पास तो दो बस रहे रही धोती पहने हुए एक उपरना धारण <coughs> तो किया <coughs> पीत, पीत, मनोहर अपनी तरफ ऐसी समझ गए तो पियर उपरना का धूम आचरण लगे मणि मोती और दोनों तरफ उसके जो है उपरना के दोनों किनारों पर मोती जड़े हुई है मैंने कामदार है वो उसमें रेशमी तागो से उसमें चित्रकारी की हुई है और उसमें जो किनारे के ऊपर झालर जहाँ होती है वहाँ पे छोटे-छोटे मोती लगा करके उसको झालर बनाई गई है तो वो जब इस प्रकार लटकाए हैं तो उनका जहाँ लटका हुआ किनारा है वो मोतियों का किनारा चमक रहा है ऐसा सुंदर उसको दो आचरण आचरण कहते मैंने उसका किनारा वाला जो है आचरकला था तो उसमें मोती लगे हुए मोती जड़े हुए नयन कमल कल कुंडल काना नयन कमल नेत्र जो है वो हो कमल के समान सुंदर जो है वो हो नयन कमल कल कुंडल काना और कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं अब ये बक्स की बातें वहाँ तक हो गई भाव की हो गई अब गले से ऊपर आकर के मुख पर आए तो मुख पर सबसे पहले ध्यान तुलसीदास तो जी का नेत्रों की तरफ गया भगवान के नेत्र बहुत सुंदर है मुख में नेत्रों की प्रधानता है जब कोई किसी मुख की तरफ देखता है तब विशेष रूप से उसकी आंखों की तरफ देखता है इसलिए सबसे पहले इनको जो है तुलसीदास जी को भगवान के नेत्र दिखाई देते हैं। और नेत्र विशाल नेत्र हैं भगवान के इसलिए विशाल नेत्र के माने कानों तक चले जा रहे है नेत्र लंबाई में विशालता में तो बस आंखों के पास इनको कान भी दिखाई देगा उनका कान भी कैसे कान भी बहुत सुंदर हैं। और है और प्राणों में कुंडल धारण किए हुए हैं उसे कुंडल रहे हैं कुंडल काना और बदन सकल सौंदर्य निधाना अब ये बदन के माने शरीर नहीं है बदन के माने मुख है मुख मुखमंडल जितना वही बदन उसमें मुखमंडल जो है सकल सौंदर्य निधाना उसमें सभी सौंदर्य का निधान है मुख में ऐसा लगता है की भगवान की सारी सुंदरता आकर के मुख्य में विशेष रूप से एकत्रित होकर प्रकाशवान हो रही है ऐसा सुंदर मुख का सौंदर्य का निधान निधान निधानंडार जहाँ पर सारी सुंदरता इकट्ठा है तो वो सौंदर्य के भगवान है अब उनकी सुन्दरता मुक्ति देखो सुंदर भगवती मनोहर नासा उनकी भगटिया भी सुंदर है और नासिका भी मनोहर है अब भगती देखो भगवान की कैसी भगती है भूए कैसी है उनकी नासिका को देखो कैसे उनकी मनोहर है वो भी बड़ी सुंदर है और भाल तिलक रुचिता निवासा और भाल मस्तक देखो उसमें तिलक लगा हुआ है ता निवासा वो ही सौंदर्य का निधान मस्तक भी बड़ा सुंदर भगवान का लग रहा है उसमें तिलक जो लगा है वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ऐसे भगवान का सुंदर मुख उनके मुख के अंग प्रत्येक को सावधानी का ध्यान करते हैं तब ऐसे ध्यान करते हैं उनके नेत्रों को अलग देखेंगे कानों को अलग देखेंगे फिर नाश्ता की ध्यान ले जायेंगे फिर घर की तरफ ध्यान ले जायेंगे ध्रुवी की ध्यान ले जायेंगे एक एक अंग इतना मुख का है उन सबको उनके शक्ति सब अपनी, अपनी सुंदरता का अनुभव करते, हैं। उसके जाते हैं। ये का करते हैं। और उसके सिर के ऊपर देखो तो क्या दिखाई देता है की भगवान इस समय मुकुट धारण किए हुए जिसको की मौर कहते हैं इस समय विवाह के समय में जोश मुकुर जैसा बना करके तो सोहत पहला मनोहर माथे ये मोर तरह तरह के बनते हैं इसके जो है इसके के जो उसके बना दिए जाते हैं नाई वगैरह ये सब बना बुन करके लाते हैं इनको यही इनको फिर कन्नी कागज लगा लगा करके ठपाचे लगा लगा करके बनाते हैं आकर्षण सुंदर बनाने की कोशिश उनको करते है <kissive> लेकिन अब यहाँ पर भगवान का जो है ये क्योंकि ये सब मोर विवाह में दो चार दिन का हम देते हैं और खूब सुंदर भी बना दिया तो पहन ले तो सुंदर भी लगे लेकिन उसके भीतर कुछ सबसे कुछ नहीं कीमत उसकी कुछ नहीं मोर सरा जाते विवाह हो गया तो अब क्या हो रहा है मोर सराये जा रहे हैं गए किसी तालाब में किसी नदी में मोर को छोड़ रहे तो सरा गया तो मोर इन के चार दिन के राजा चार दिन का मोर अब भगवान जो मोर धारण किए वो कैसा है कहीं मंगल में मुक्ता मणि गाथे जब वो बड़ा मंगलिक है मांगलिक मन बुरा है इसलिए मंगल में है और मुक्ता और मणि उसमें जड़े तो हुए तो है तो मुक्ता और मणि जड़ा करके बनाए गए किसके माने वो पहले स्वर्ण का बनाया गया होगा तब तक मुक्ता मणि लगाए गए उसमें खपास लगा दी होंगे तब तक थोड़ी मनी लगा दी गई तो पहले उसको सोनी का मुकुट बनाया गया उसमें मनी लगाये गये मोती लगाये गये फिर इस प्रकार ऐसी वो बड़ा मूल्यवान हुआ ऐसा सुंदर जो उनका मौर है वो भगवान धार्मिक अब इसके बाद भी कहते हैं देखो अब कहाँ तक पहुँच गए वो ऊपर तक जहाँ तक पहुँचना था भगवान के चरणों से लेकर बक्स और मुख से होते हुए मौर तक पहुँच गए मौर की तरफ पहने अब वहाँ तक कहीं जाने को नहीं इसलिए मौर्य की सुंदरता का एक बार फिर बढ़ने की मौर सिर में, में सबसे ऊपर रखा हुआ है इसलिए सबसे ज्यादा सुंदर वही कहते माथे महामणि मोर मंजिल अंग सब चित्र चौ रही कहते महामणी बहुत मरिया जड़ी हुई लगाए हुए हैं मरिया उसमें जड़ी हुई हैं मौर मंजिल इस प्रकार से भगवान का मौर्य बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये तो हुआ मौर की बात और अंग सब चित्र चौरही भगवान के सभी अंग बहुत ही सुंदर है चित्र को चुराने वाले माने अगर वैसे सुंदर भगवान का स्वरूप हृदय में दिख जाए ध्यान करते समय तो व्यक्ति का चित्र महा से हटेगा देखते ही देखता रह जाएगा चित्त को चुरा ले के माने चित्र हट करके बाहर की तरफ नहीं आएगा संसार में नहीं बिकल करेगा परमात्मा का ध्यान करता रहेगा नारी, सुंदरी बरही बिलोह की सब तीन तो रही ऐसे सुंदर स्वरूप को वहाँ के सब लोग देख रहे हैं पुर नगर के नारी सुर सुंदरी बरही बिलोह की सब देख रहे हैं अब यहाँ पर नगर के पुरुषों का नाम नहीं पुर नर नारी ऐसे नहीं बोलते अब इस भगवान जो है कोबर में जा रहे हैं, इसलिए उस समय जो है पुरुष जितने थे वो सब हट बड़ा सब गए धरासब चली गई जनाती लोगो में भी जो पुरुष थे वो सब घर के बाहर चले गए अब वहाँ पर स्त्री नगर की स्त्रिया हैं, और वहाँ के और जितने जो है वो हो वो लोग है देवताओं की स्त्रिया है वे सब है तो पुर सुंदरी सुर सुंदरी मने देवताओं की स्त्रिया भी और बरही बिलो के सब चिंतोड़े वे सब वर्ग को देख करके एन भगवान के वर रूप को देख करके तोड़ते हैं तोड़ने के माने नजर में लग जाये इस प्रकार करते हैं उनका तोड़ना चलाता है नजर से बचाने के लिए तो लोग तो उनको लगता है कि भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं की ऐसा न हो कि हमारी उनको नजर लग जाये तो तिन सब तिन तोड़ रही और मणि बसन भूषण बारी आरती कर मंगल दा रहे और उनके ये सब भगवान को जब ले गए कोवर तक पहुँचे तो वहाँ पर जाकर के फिर उन्होंने क्या किया सबने सूर्य भगवान की आरती के लिए की और इसलिए गीत तो गाती हुई चली जा रही है कोवर में जा रही थी मंगल गीत गाती चली जा रही भगवान राम कोवर में पहुँच गए वहाँ उनकी आरती की और मणि मणिभसन भूषण बाहरी और उनके जो है मणि बस्त्याद के निछावर की की आभूषणों की, की बस्त्रों की उनको सबको निछावर करके उनके सबको बाँटा ये सब भगवान को करते हैं लेकिन तुलसीदास तो ने जो है थोड़ा आगे पीछे कर दिया मणि दक्षण भूषण भार ऐसा लगता है की तुरंत पहले सबने निशावर भगवान की पहले क्या तो नजर में लग जाये तीन तो रही है और निशावर भी के जाती है की तो नजर में लग इसलिए उसका एक प्रयोजन ये भी होता तो है कल उन्होंने इस प्रकार से जल्दी से किया फिर उनकी आरती की और फिर मंगल गीत भी गाये लेकिन बात इसमें है कविता में कहीं कहीं ऐसा भी होता है सिद्धांत इस प्रकार का है कि वो क्रम कभी कभी उल्टा करके रखा जाता है सीधा करके उसको जानना पड़ता है पहले मंगलगी फिर उन्होंने उनकी आरती की फिर उनके निभा क्रम योग बड़ सही सूत मागर बंद नहीं देवता आकाश से फुल बता रहे हैं और सूत मागज बंदी लोग ये लोग हैं सूज दान कर रहे है ये लोग जय जयकार बोल रहे है ये स्ान उनका हो रहा है ये सब सुना रहे हैं ये सूत मागज और बंदी सब प्रशंसा तो करने वाले हैं बोलने वाले ये सब जय बोल रहे है। तो अब है। हैं। अब ये वर्णन कर दिया ऐसा नहीं कि कोहबर में ये सब मौजूद हैं, ऐसा नहीं है जैसे बरते हैं अब जरा आकाश की तरफ देखो तो वहाँ से देवता लोग फुल बढ़ता रहे राजभवन के द्वार पर देखो तो ये बंदी लोग सब खड़े हुए हैं और भगवान की जय बोल रहे है वहाँ ये सब है। अब कहते हैं कोहबर ही है अन्य कुंवर कुंवरी सुहा सुखपाई के इस प्रकार ऐसी भगवान कुर में आए के कुणर दोनों ये कुर कुकुमार हैं राजकुमारियाँ हैं ये सब उसमें सबने खाए को आने कुर कु और सुहासनि सुख पाई के और सुहासनिंग महास्त्रियाँ जितनी हैं वो सब बहुत प्रसन्न है इसमें। अब वो उनकी प्रसन्नता प्रगट होने लगी अभी तक जब तक ये मंडप के नीचे थे और पुरुष लोग भी बैठे थे बड़ी स्त्रियां भगवान राम को सीता जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो लेकिन उनकी प्रसन्नता वहाँ प्रक्ष थी लज्जा के कारण रोके थे ज्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं होने दे रही लेकिन जब सुबह सब लोग चले गए अकेली स्त्रियाँ स्त्रियाँ रह गई तब वो खुल करके प्रसन्न हो बड़े आनंद में भगवान के स्कूल को देख करके सीताजी के सुंदर रूप को देख करके बहुत प्रसन्न है और यही भी समझ लेना चाहिए कि की कुवर कहकर के ये भी बता दिया तो ने कोई भगवान राम और सीता थोड़ा है वहाँ पर जितने भी चारों राजकुमार हैं चारों वाह चारों राजकुमारियां वो चारों वाह और उनका सबके कोहबर जो है सबके अलग अलग बनाए गए भगवान राम और सीता जी का अलग है भरत जी का अलग है उसी प्रकार लक्ष्मण और के अलग है उनके साथ स्त्री भी देवियाँ भी उनके साथ देवियां भी है देवता लोग देविया इसलिए यहाँ बोल दिया देवियां भी वहां पर सब विद्यमान है तो वे सब देविया भी बट गई कुछ तो चली गई भगवान राम सीता जी के साथ में कुछ चली गई भ्रद्ध जी के साथ में ऐसे करके कुछ चली गई लक्ष्मण और उर्मिला के साथ में कुछ चली गई शत्रुन और शुक्रीर्ति के साथ में इस प्रकार की देवियाँ भी स्त्रियाँ भी सब बट गई और चारों जगह का कार्य होने लगा तो कहने के लोकी लागी करण मंगल कहेंगे और फिर वो सब सभी जो है वो अति प्रीत मान प्रेम के साथ लौकिक रीत से लागी करण मंगल गाय के मंगल जीत हो रहे हैं और फिर वो कोहबर की जो लौकिक रीतिया है वो सब होने लगी लौकिक रीत इसलिए बताया की यहाँ वैदिक रीत नहीं चलती यहाँ बिप्टरों की बेदक धनी नहीं होती और न उनका वैदिक पाठ जो है उनका तरीका यहाँ हो रहा है यहाँ अब जो ये हो रहा है तीन रीतियाँ विवाह एक लौकिक रीत है एक वंश की रीति है और एक लौकिक रीति है वंश की रीति के माने लौकिक रीत जो है वो तो सबको एक रीत सप्ताह उस प्रकार के है जैसे वेद की है वो सब जगह वेद की चलेगी और फिर वंश के रीत में भेद भेद हो जाएगा ब्राह्मणों के में में इस प्रकार से अपने अपने फिर उनमें ब्राह्मणों में भी विभाजन होंगे छतियों में विभाजन होंगे फिर उनके अपने अपने वंश के अपने अपने पूर्वज होंगे उनकी चलाई हुई पद्धतियाँ होंगी उनके अनुसार उनके सबके कार्यक्रम होंगे ये वंश के अनुसार कार्य और फिर तीसरा होता है लौकिक लौकिक जो होता है वो सब जगह अपना लिए जाते हैं एक दूसरे के सब जगह लोक में जहाँ कहीं होते हैं तो छतरियों के ब्राह्मणों में ब्राह्मणों को छतरियों और एक दूसरे में दूसरे के दूसरे में इनको अपना लेते हैं तो यहाँ जो अब ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये लौकिक कार्यक्रम सब लौकिक रीतिया रीतियाँ क्या अब मंडप के नीचे तो बेदप ध्वनि इत्याद्य होकर के दोनों की बरबधु की गांध बांधी गयी पानी ग्रहण हुआ वहाँ तरीका ये था अब यहाँ पर जो कोबर में आए तो लोक रिपीच हो गया तो वहाँ दीपक जलाया गया दो बत्तियाँ जलाई गई फिर उनसे कहा गया कि इन दोनों बत्तियों को मिलाओ ये क्या है? है अब ये सब इस प्रकार के विवाह में जो होता है तो बत्ती मिलाने का भी कार्यक्रम होता है फिर उसमें भी लोगों को निछावट दी जाती है बांटा जाता है तो बत्ती मिलाने के माने अब जो दो व्यक्ति है वो मिलकर एक हो गए बरबदू दोनों एक अभिन्न हो गए अब दोनों का मत एक है दोनों का सिद्धांत एक है दोनों को जीवन को के जीवन का रास्ता एक है इस प्रकार से देते तो, तो, <klesk> तो इस प्रकार की रीतिया यहाँ होने लगी और सब मंगल जीत उसके साथ साथ हो रहे हैं लाहकौर गौरव सिखाव राम ही और सी शन शारद कहें अब कहते हैं लाहकौर भी होती है बात देखो तो उसी तो तो तो बात से सब एक एक करके ज्यादा नहीं किया संक्षेप में किया लेकिन बोले सर लाहकौर क्या होता है कौर के मैंने खिलाना हा? और उसमें जब बर बधू को खिलाता है बर को खिलाते है। इनको सबको तो दोनों एक दूसरे को जब मुंह में खाने के लिए कौर देते हैं तो उसको लाहकौर कहते हैं है। अब लाहकौर जब होती है तो उसमें सिखाया जाता है सिखाने के लिए स्त्री एक बैठे की भर के पास दूसरी बैठे की बढ़ू के पास बढ़ू से तुम ऐसे लो और फिर ऐसे करो फिर ऐसे उनके मुंह में कराएगी। ये सब उसके तरीका जो है जिस प्रकार वही सब यहाँ पर भी हो रहा है तो उनको करा कौन रहा है ला गौरी सिखाव राम नहीं गौरी जो है पार्वती जी के वो भगवान श्री राम जी के पास बैठी और उनके हाथ से सीता जी को खिलवाती है क्या खिलाओ अभी तो उनको खिला रही है और तो वहाँ गौरी शिक्षा दे रही बता रही देखो ये ऐसा करना चाहिए और सीताजी के पास क्या है सी शारद कहे और वही बात सरस्वती बैठी हुई है सीता जी, तो तो जी, हाँ जी के पास में वो उनको सिखा रहे उनको राम प्रकार से खिला तो सरस्वती जी हाथ पकड़ के सीताजी से कहती देखो यहाँ से उठाइए ये तब मिठाई के लोग हाथी उनको लिए थोड़ी सारी फिर अब उनसे कौन खिलाओ सीता हाथ उठा के खिलाती नहीं तो सरस्वती हाथ पकड़ करके भगवान राम के उनके पदले जाते हैं तो जब मुँह के पास बिल्कुल पहुंच जाता है तो भगवान राम को मुँह खोलना पड़ता है जैसे मुँह खोलते हैं जैसे सरस्वती सीता जी का हाथ खींच लेती बंद कर रह जाते हैं। खिलाते भी है अच्छा अबकी बार खिलाएंगे अबकी बार मुंह अब ये सब क्या है मनोरंजन भी हो रहा है अल्लाहकर भी हो रही है एक दूसरे के खिलाने मन दोनों को निकटता लाने के लिए एक प्रकार की मित्रता करने के लिए मानसिक रूप से उनमें झिझक उनकी समाप्त हो जाए निकटता हो जाए ये सब सिखाने के लिए सब लौकिक रीतिया है और जैसे यहाँ पर ऐसे ही आप समझ लो पार्वती जी के अलावा ब्रह्मी भी होंगी और वहाँ पर जो है वो लक्ष्मी जी भी होंगी फिर वो भी जो वो सब उनके यहाँ बैठी हुई भरत के यहाँ लक्ष्मण जी के यहाँ ये सब देवियाँ वहाँ पर भी है कही सूर्यदेव की पत्नी है वो भी वहाँ विद्यमान है चंद्रदेव की पत्नी है, है।, है वो भी वहाँ विद्यमान है वरुण की पत्नी है वो भी वहाँ विद्यमान ये सब देवताओं की सब सब पत्नी विद्यमान है और वे सब इसी प्रकार के बर्वों के सबको सिखा रही ऐसे होता, ऐसे होता है ऐसे करो ऐसे करो उनको सबको बता और ये कौन बताता है ये अगर सब में देखो जिन स्त्रियों के विवाह पहले हो चुके हैं इस रास्ते में जो पहले जा चुकी है वो स्त्रियाँ वहाँ उनको सिखा ऐसे करो अब उसमें वो स्त्रियाँ जिनके भी विवाह है इसलिए जितनी है, तो देवियां हैं वो सब देवताओं की देवियां हैं और वही सब इनको सिखा रही करोगे। तो ये भी एक रीत लोक रीत इस प्रकार की है की अब देखो जब दो बरबधू उनके विवाह हुए विवाह हुए तब उसके बाद जो और उसके पहले के विवाह मैं करके उसके बाद ग्रस्त जीवन जी चुके हैं सफलता का जीवन जी चुके हैं सही ढंग से जीवन दिया जी तो उनका धर्म हो जाता है कि वो जो अब नए दर्भु बने हैं उनका मार्गदर्शन करें उनको बताएं कि देखो ऐसे करना चाहिए उनको सभी तो यही तो बता करके एक प्रकार का ये मार्गदर्शन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए और रनवास हास बिलास जन्म को फुलसवें इसलिए अब ये लाहकौर कहा हो रहा है और ये सभी कोबर कहाँ है जहाँ रानिया लोग रहती है वहाँ पर हाथ विलास निकल रहा जैसा अभी बताया इसी प्रकार तरह तरह के हास विलास होते हैं एक जगह की कहीं की प्रथा है कि की स्त्रिया एक खाली में परात में वो तो ले आती है भर करके पानी और उसमें मिला देती हैं दूध दूध और मिला पानी मिला देते पानी थोड़ा नला हो गया मैंने अब उसके नीचे जमीन में दिखाई देता तो उसने वो कहीं अंगूठी डाल दी कोई ऐसी चीज डाल दी फिर उनसे दोनों के सामने गर्बू के सामने रखा और उनसे कहा कि इसको ढूंढो इसमें की कहा इसमें अंगूठी पड़ी है ढूंढो देखो कौन अंगूठी पहले निकाल लेता जिसको पहले मिल जाएगा अंगूठी वो जीत जाएगा अब ऐसे प्रकार अब वो सब जल्दी जल्दी ढूंढ रहे हैं उसमें अब भूं झूंढे मिलती नहीं और उनको जिसको मिल गई तब वो सब जितवाती है फिर उनमें बैठी भाई स्त्री पहले ढुलाती भी है उनको जितवाती भी वो कहगी देखो इस तरह घर ड्राइवर मिल जाएगी वो कहेगी घर ड्राइवर मिल जाएगी ऐसे करके उनको जितने ये सब क्या वो सब हाथ बिलास इस प्रकार से करते ब्राह्मणों की चतुर्थी होती थी चतुर्थी में एक प्रकार का अपना कार्य होता था वो सब सब हो सब प्रयोजन क्या है इनका सबका प्रयोजन ये है कि ये सब एक प्रकार से इनको ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे आगे चलकर करके इनका ग्रस्त जीवन जो है वो हो उसके सिद्धांत इनको मालूम हो जाए उसी प्रकार से वो रहे अब जब ये सब कार्यक्रम नहीं होंगे सब समझा की ये तो अरे ये सब तो अंधविश्वास की बातें अरे है, की तर बेकार की बातें सबा नष्ट करना है जल्दी तरह भागो तो ऐसे लोगों के संस्कार ही नहीं होंगे जब वैवाहिक संस्कार में प्राप्त नहीं होंगे तो आगे उनका वैवाहिक जीवन भी उसी प्रकार का केवल इतना बस जानेंगे खाओ पियो और बस मौजूद करो जो इसके आगे उन्हें कुछ पता नहीं उसमें तमाम लड़ाई झगड़े के साथ खींचाता कहीं डाइवोर्स कहीं कुछ ये सब तमाशा जो है संसार में फैलता जाता है इसके सबके पहले पूर्व काल में भी समस्याएं आई होंगी लेकिन लोगों ने वृद्ध लोगों ने विचारवान लोगों ने बैठकर के समाज में इन सबके ऊपर सोचा होगा फिर कुछ इसका रास्ता निकालना चाहिए ये समस्याएं आती है तो उन्होंने ये सब रीतियां बनाई लौकिक रीतियां बनाई वैदिक रीतियां बनाई वैदिक रीतियों मैंने वेदियों ने सोचा उन्होंने भी रीतियाँ कुछ बनाई फिर अपने अपने वंशों के पूर्वजों ने ऋषियों के सबके वंशावली चली आती ऋषियों से ऋषियों ने भी सोचा अपने अपने वंश के लिए उन्होंने अपने अपने रीति रिवाज बनाए फिर लौकिक रीति क्या कुछ बने ये सब बन करके सब रीतियां इसलिए बनाई गई जिससे की कुछ विधान बने कुछ जीवन का रास्ता बने उसका लोग पालन करें इसलिए ये सब ये रनवास जन्म को फल सबला है निज पहाड़ी मणिम हो देखिए अब सीताजी का थोड़ा वर्णन करते उसी समय में हो तो रहा सब ये कार्यक्रम लेकिन सीताजी अपनी धन में लगे वो क्या कर रही है वो चुपचाप बैठी हुई उनके हाथ में आभूषण जो पहने हुए हैं उनमें मणि जड़े हुए हैं और मणि ऐसे हैं जिनमें कि भगवान श्री राम जी का प्रतिबिंब दिखाई देता है जैसे कुछ दिनों के पहले एक आभूषण अंगूठे में पहना जाता था तो उसका नाम था अनोटा वो पहना जाता था तो जिसमें कि उसमें लगा रहता था तो उसके ऊपर काचा लगा रहता था उस शीशे में अगर देखो तो दिखाई देगा पीछे के दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा तो ऐसी समझ लो की सीता जी का वो कांच का नहीं है मणिका है उसमें जो है वो हाथ में वो और वो इस प्रकार के हाथ लिए बैठी हुई है कि भगवान श्री राम जी का मुख उसमें दिखाई देता है तो सीता जी सीधे भगवान राम की तरफ नहीं देखती है उसमें जो उनकी परछाई दिखाई देती उसमें और परछाई देख रही तो क्या गति हो रही है उसको एक टक देख रही है स्थिर हुए बैठी हुई है तो उसका वर्णन सीता जी को बहुत अच्छा लगा ये बात तो यहाँ भी इस प्रकार से कहा और कमतावली ने भी वर्णन किया कहते निज, निज पाणी मणि में पाथ अपने हाथी में की मणि में देखिये मूर्त स्वरूप निधान की जो तो सौंदर निधन भगवान श्री राम जी है उनकी मूर्ति उसके भीतर प्रतिबिंबित होती सीता जी को दिखाई दे रही है अभी चालक ने भुज भी बल्ली बिलोकनी और वो जब देख रही तो अगर हाथ हिला दे तो फिर उसमें न दिखाई दे जरा भी हाँ हट जाए तो सामने से वहां जाए तो फिर उसमें दिखाई देगा तो न दिखाई देने की डर के कहा से जरा भी हाथ लाती भी नहीं है चालक ने भिज आने ली को भुजाऊ में हाथों की टालती नहीं है बिलोक नहीं बिरह भय बस जाने की ऐसा क्यों नहीं करते बिरह भय बस अगर हाथ ही जाएगा तो भगवान राम नहीं दिखाई देंगे राम नहीं दिखाई देंगे तो वेयोग हो जाएगा वियोग हो जाएगा तो गिर दुख हो जाएगा इसलिए बचने के लिए वे बराबर उसी प्रकार के रखती है अब सरस्वती कहती है उठाओ और ऐसे फैलाओ सीता जी हाँ नहीं उसी प्रकार सीताजी अपनी है और सरस्वती अपनी धन में है वो चाहती कैसे करो चालक हैं। भुज बल्ली बिलोक है वैसे जान के कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कही जाने अली उस समय जैसा कौतुक हुआ जैसा विनोद हो रहा है जैसा आनंद हो रहा है जैसा प्रेम समय है कहते हैं कि वहाँ कौन जान सकता है वहाँ छक्या दिख रही है वो देख रही हैं और उस आनंद में नग्न है वही समझ सकती है की उस समय का कैसा आनंद कोई कोई लोग ये कहते है की कुहबर संस्कृत का शब्द है कौतुक घर कौतुक घर चलते चलते चलते चलते बिगड़ते बिगड़ते कुहबर हो गया अब यहाँ जो कौतुक शब्द कहते हैं कौतुक विनोद कौतुक कौतुक घर का विनोद प्रबोध और प्रेम देख रहे हैं अलिया देख रहे हैं सतिया देख रहे हैं ये कौतु घर है ये, जहाँ पर नाम कौतुक घरे का नाम को घर है फिर कहते है की बर कुंवर सुंदर सकल सखी लगाई जनवा चली जब ये हो चुका कुछ का हो गया तब सब सखियों ने भगवान राम को सीता जी को इन सब को लेकर के और वो जन्मासी की तरफ चलती है जब ये चलती कार्यक्रम सम्पन्न हो गया तो सब घर इत्यागी लक्ष्मण को सबको ले लेकर अब नियमियों का नियम ये है की कोहर होने के बाद में घर में पूजा होने के बाद में इनकी विदा कर दी जाती है और इनके बधुओं को जन्माशि भेज दिया जाता है जन्मासी भी ठहरती है जन्मासी में बरातर ठहरी भी रहेगी तो ये भी ये जो धुए जो हैं वो भी जनवासी में ही रहेंगे अब वो घर में रहने का अधिकार उनको नहीं रहा विवाह हो गया और उसी समय उनका कर इसलिए तुलसीदास तो की रीति का वर्णन करते हैं। हर किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता और और लोगों के यहाँ गोबर होगा उसके बाद जब अंतिम दिन बरात की विदा होगी चलने लगेगी तभी बधुओं की विदा उनको साथ की जाती है उसके साथ में जाती है लेकिन यहाँ क्या कर दिया ऐसा नहीं की यहाँ जनवासी की उसके बाद उसी दिन बरात जा रही है बरात नहीं जाती बहुत दिन कटकी रहती उसके बाद भी तो कहते तो बर सुंदर सकल लवाई सखी लनि और ते समय सुनिए जहाँ का नगर नगर आनंद महा उस समय जब वो सखिया सीता जी के भगवान नाम को लेकर के चलने लगे लगी राजनवासी की तरफ जाने लगे तो जनप्रवासी सभी लोग जय जयकार बोलने लगे सब उनको आशीर्वाद देने लगे और चिरकाल आशीर्वाद देने लगे चिर जीव जोड़ी चार चार्यो इन चारों की जोड़ी चिर जीवी हो या हो ये सब और मुझे तो मैंने सभी कहा सब लोगों ने बड़े प्रसन्न होकर इस प्रकार का आशीर्वाद दिया और ये सब जगह पहुंचे मुनि प्रभु धुनडुवी इन सब लोगों ने भी भगवान राम को देख करके दुन्दुवी यानी मैंने बाजी बजाय चुके देवताओं का नाम कभी ले चुके थे ब्रह्मा जी का नाम ले चुके थे शंकर जी का नाम ले चुके थे अन्य अन्य देवताओं के नाम ले चुके थे देवियों के नाम ले चुके थे लेकिन अब यहाँ पर इनका नाम जो छूट गए थे तुलसी राशि ने उनके भी नाम दे दिया ये भी सब थे वहाँ पर योगींद्र भी थे सिद्ध लोग भी थे मनुष्य लोग भी थे अन्य देव लोग भी, देवता लोग भी थे वो सब इनको भगवान को कब मुदित मन सब ही कहा सब बहुत प्रसन्न होकर के मुदित मन होकर के उनको जो वो भाग्य बजाने लगे और चले हर्ष बड़े लोग जय जय जय घनी और सब हर्षित होकर चले आकाश देवता लोग फुल बरताने लगे और जय जय पार लगे सरब